द्वितीय वर्ण का सिद्धांत है ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है इस सिद्धांत पर आक्षेप मीमांस कर रहे हैं जो तटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म है वह वेद से प्रतिपादित नहीं हो सकता वेद प्रमाणक नहीं हो सकता क्योंकि वेद कर्म या कर्मांग परक ही बन करके प्रमाण होता तो विधि तथा निषेध कर्म परक बन करके प्रमाण है तो अर्थवाद कर्म का प्रशंसक या निंदक बन करके प्रमाण बन जाता है और मंत्र कर्म या कर्म सम्मन कर्म के साधन के स्मारक बन करके प्रमाण बन जाते हैं नामधेय भी कर्म या कर्म के अंग का अभिधायक बन करके प्रमाण बन जाता है और पांच ही प्रकार का वेद हुआ करता है या तो विधि रूप या तो निषेध रूप या मंत्र अर्थवाद और नामधेय रूप तो पांचों प्रकार का वेद वचन कर्म या कर्म साधन का ज्ञापन करके ही प्रमाण है और छठवा कोई प्रकार होता नहीं है जो बन जाए बिना कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का ज्ञापक हुए प्रमाण ऐसा कोई छठा प्रकार है नहीं तो उपनिषदे भी वेद होने से उन्हें भी कर्म या कर्म साधन परक होकर के ही प्रमाण बनना होगा मंत्र भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं कर्म या कर्म साधन स्मरण रूपी दृष्ट द्वारा ही साधन है यद्यपि मंत्रार्थभूत कर्म या कर्मांग देवता चिंतनादि से भी उनका स्मरण किया जा सकता है लेकिन ये नियम विधि है कि मंत्र स्म, अर्थ स्मर्तव्य मंत्रों से ही मंत्रार्थ का स्मरण करें यह नियम है और इस नियम विधि का फल है अदृष्ट पुण्य विशेष तो मंत्रों से कर्म या कर्मांग का स्मरण करके अनुष्ठित जो क्रम है वह सफल होता है पुण्यप्रद होता है अतः स्वतंत्र वेद कर्म अनुपयोगी ब्रह्म का ज्ञापक होता हो ऐसा कहीं देखा नहीं गया क्रिया या क्रिया अनुपयोगी अर्थ का ज्ञापन सिद्ध वस्तु का करके कोई वेद वचन सफल हुआ हो सुख प्राप्ति या दुख निवृत्ति रूपी साधन का संपादक बना हो ऐसा नहीं देखा गया और यह उपपन्न भी नहीं है यदि कोई ये, ये कहे कि भले ही अन्य कर्म कांडगत वचन कार्य अन्वित अर्थ का प्रतिज्ञापन करके ही सफल हुआ है लेकिन ज्ञान कांड को कार्य अन्वित ब्रह्म का ज्ञापक मान करके सफल मान लो न उपन्ना अर्थवत्ता उपन्ना यानी उचित भी नहीं है न उपन्ना का अर्थ है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब न च वस्तु स्वरूपे विधि संभवती ये जो भाष्यवाक्य आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार तरही स्वार्थे विधी कृतं आह ती ब्रह्म्य स्वाथे विधि कल्यता वेदाता विध्यशेष नए कार्य बिना वेद में यदि अर्थवत्ता नहीं है तरह तब तो माना जाए कि उपनिषदों का जो स्वार्थ है एने शक्ति संबंध से प्रतिमान जो अर्थ है उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों के आधार पर तात्पर्य विषयभूत जो अर्थ प्रतीत हो रहा है ब्रह्म तद विषयक ही विधि की कल्पना उपनिषदों में कर लो ब्रह्म को कार्यान्वित करने के लिए ब्रह्म विषयक विधान उपनिषदे करती हैं ऐसा मान लो ये हुई शंका कृतम वेदांता ना विध्यंतर शेषत्व तो विध्यंतर यानी उपासना विधि या श्रवणादि विधि से या कर्म के विधि के साथ उपनिषदों का अन्वय करने से क्या लाभ है ये कृतम शब्द का अर्थ है अक्षय अर्थ में है क्या मतलब कोई लाभ नहीं ब्रह्म विषय ही विधान मान लो ये ब्रह्म का विधान करने वाले वेद वाक्य हैं ब्रह्म का विधान करके प्रमाण बन जाते हैं ऐसा मानो हाँ, वेदांती हा वेदांती मीमांसकों को कह रहे हैं हा ऐसा मान लो इस प्रकार यदि मीमांसकों को वेदांती कहते हैं तो मीमांसक इसका उत्तर दे रहे हैं कि नच परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि ही संभवती क्रिया विषयत्वाद विधे कहते हैं विधि सिद्ध वस्तु के विषय में प्रयुक्त नहीं होता विधि का विषय सिद्ध वस्तु नहीं बनती है और ब्रह्म तो आपका सिद्ध वस्तु है इसलिए तद विषयक विधि नहीं होगी जो पुरुष प्रयत्न साध्य है अनुष्ठेय है वही विधि का विषय बनता है उसको निष्पन्न करने के लिए संपादित करने के लिए शास्त्र बताता है कि प्रयत्न करो अपने प्रयत्न से उसे संपादित करो ये विधि होता है कार्य विषयक साध्य विषयक ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है तद विषयक विधान नहीं होगा क्योंकि विधि क्रिया विषयक हुआ करता है ये कहा क्रिया विधे? तो क्रिया विधे इसका अवतर है टीका में ननु इति सिद्धे दधनी दृष्ट तत्राह क्रिएति तो आप कह रहे हो कि सिद्ध वस्तु के विषय में विधि नहीं होता साध्य वस्तु यानी अनुष्ठे वस्तु विषय की विधि होता है लेकिन आप मीमांसकों ने भी जो होती, यहां पर दधि रूप सिद्ध वस्तु का विधान किया है जैसे ज्योतिषोमे नजेत यहाँ ये नृतीयांत जो पदार्थ है विधेय ज्योतिष्टोमे नागे न इष्टम भावेत उसका अर्थ निकलता है ऐसे दधना जुहोति का अर्थ है दधना होमम भावेत संपादेत तो दधि वहां पर सिद्ध पदार्थ भी विधि का विषय बना तो दधि का विधान हुआ कि नहीं हुआ वो सिद्ध पदार्थ होते हुए भी ऐसे ब्रह्म का विधान करो दधना ज्योति के तरह इस प्रकार यदि वेदांति के अनुयायी शंका करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए लिखा मीमांसकों ने क्रिया विषयत्वात विधेय कहते हैं परिनिष्ठित वस्तु यानी सिद्ध वस्तु विषयक विधि संभव नहीं है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि विधि क्रिया विषय ही हुआ करता है सिद्ध वस्तु विषयक नहीं तो फिर दधना ज्योहोती के विषय में क्या मीमांसक कहेंगे तो उसके लिए कह रहे हैं टीका में टीकाकार मीमांसकों के ओर से दधन क्रिया साधनस्य से तया साध्यवाद विधेता कहते हैं दधि में तो विधेता संभव हुई क्योंकि वह साध्य रूप हो गया यानी अनुष्ठेय हो गया साध्य कहते हैं अनुष्ठे को अनुष्ठेय कैसे बन गया कहते क्रिया साधन होने के कारण वह कर्म का साधन होने से प्रयुज्यमान तया वह प्रयुज्यमान हुआ प्रयुज्यमान होने से वह साध्य रूप माना गया और साध्य रूप होने से दधना जो होती यह विधि का विषय दधि होता हुआ देख, देखा जा रहा वहां क्रिया साधन रूप उन उसमें साध्यत्व है ऐसा उसका स्वरूप सिद्ध होने पर भी क्रिया साधन त्वेन रूपे न वह साध्य है वह साध्य होने से बन गया विधि का विषय और ब्रह्म तो ऐसा क्रिया का साधन नहीं है जैसे होम क्रिया का साधन दधि बन रहा ऐसे ब्रह्म कर्मांग तो है नहीं तो साध्य बन करके विधे बन जा इस दृष्टि से लिखा कि निष्क्रिय ब्रह्मण कथम अपि असाध्यवात् न विधेयत्व इत्यथ ब्रह्म स्वयं क्रियारूप भी नहीं है और निष्क्रिय का मतलब क्रिया का साधन भी नहीं है सर्वथा क्रिया अनवयी है वो तो सर्वथा क्रिया अनवी ब्रह्म होने के कारण उसमें विधेयक तो संभव नहीं है तस्मा इत्यादि का अवतरण है टीका में कि भाट्टमतम इति भाट्टमतम यानी मिमांसक मतम कुमारील भट्ट का जो मत है उसे कहा गया भाट्ट क्रिया या क्रियांग परक वेद ही प्रमाण है वस्तु परक वेद प्रमाण नहीं है इत्याकारक जो भाट्ट मत है अभी तक बताया गया उसका उपसंहार कर रहे हैं भगवान भाष्यकार तस्मात्मापेक्षित स्वरूप देवतादि प्रकाशन न क्रिया विधि शेष वेदाता तो तस्मात्मापेक्षित स्वरूप देवतादि प्रकाशन क्रिया विधि से सत्व वेदाता तो जिस कारण से विधि अन्वित वेदवाक्य ही प्रमाण है या तो विधि हो या तो विधि वाक्य हो वही प्रमाण है जिस कारण से तस्मा यानी उस कारण से कर्म के द्वारा अपेक्षित जो यजमान रूपी करता है उसका स्वरूप बता करके और तत्पदार्थ रूप जो देवता है कर्म का संप्रदान कारक उसे बता करके वेद कर्मांग परक होकर के ज्ञान कांडात्मक वेद बन जाता है क्रिया विधि शेष विधि के साथ एक वाक्यता उसकी होगी और वो बन जाएगा प्रमाण कौन ज्ञान कांडात्मक वेद यानि वेदांत उपनिषद उपनिषदों में क्रिया विधि शेषत्व तो माना जाए अथ प्रकरण्तर भयात नएत अभ्युपगम्यते इसका अवतरण है स्वयं एवं अरुचिम वदन पक्षांतरम आह अथ तो स्वयं ही अपने मत में अरुचि को बता करके पूर्व पक्षी पक्षांतर को बताते हैं यानि वेदांत क्रिया विधि शेष है एक पक्ष हुआ कर्म अपेक्षित कर्ता देवता आदि का ज्ञापन करके कर्मांग है कर्म विधि शेष है उपनिषद निषद है ये एक पक्ष हुआ और पक्षांतर होगा स्व प्रकरणस्थ जो उपासना और उस उपासना का प्रतिपादक वेदांत को माना जाए उपासना आदि क्रियांतर पर पहले कहा था ना वो पक्षांतर है और उसे यहां पर बताया जा रहा है तो स्वयं एव अरुचिम वदन पक्षांतरम आह अथ इति तो अथ प्रकरणांतर भयात यदि कर्मकांड अलग प्रकरण है तस्थ कर्म का विधायक वाक्य का वेदांत शेष नहीं बन पाएगा इस अरुचे के कारण यदि नैत अभ्युपगम्य ते क्रिया विधि शेषत्व उपनिषदों में स्वीकार नहीं किया जाता यदि तो कहते तथापि स्ववाक्यगत कर्म परत्वम तो स्ववाक्य गपासनादि कर्म परत्व तो स्ववाक्य इसमें स्व का अर्थ है ज्ञानकांड कांड उपनिषद है और का अर्थ निकलेगा उपनिषद वाक्यगत जो उपासनादि कर्म है यानी क्रिया है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म मोक्ष की उपासना अहंग्रह उपासना मुमुक्षु को करनी चाहिए मोक्ष के लिए ये विधान करने वाला जो वाक्य उपासना का विधायक ब्रह्म की अहंग्रह की अहंग्र उपासना का विधायक वाक्य के द्वारा विहित जो उपासना रूप कर्म है तत्परक माना जाए उपनिषदों को वो तो ज्ञान कांड के प्रकरण ज्ञान कांड में ही है उपनिषदों में ही है उपासना ब्रह्म की तो उपनिषद अंत के द्वारा विहित उपासना परक उपासना रूप कर्म परक उपनिषदों को माना जा। तब जाकरण तो का भय नहीं है अरुचि नहीं है और उपासनादि कर्म इसमें आदि शब्द से श्रवण मनन जो पहले बताया था उपासना और श्रवण आदि रूप जो ज्ञान कांटा अंतर्गत वाक्य है तत्परक मान लिया जाए उपनिषदों को यही तो भेदाद अथ प्रकरणांतर वही अथ प्रकरणांतर भयात्मे भेदाभेदवादी का ही है जो भास्कर हैं, है हाँ। पहले भी बताया था उसी का तो उपसंगारा है हाँ ये दूसरे वर्णक वाला है पहले वर्णक में आते हैं पूर्वपक्षी ये जो समन्वय अधिकरण के पहले वर्णक के पूर्वपक्षी मीमांसक द्वितीय वर्णक के पूर्वपक्षी हैं ये भेदा भेदवादी उन दोनों को भी रखा है कि तस्मात ये अथ प्रकरणांतर भयात नए अभ्युपगम्यते अथ शब्द, कार्थ है अथ शब्द के अनुरोध से मान लिया जाए यद्यपि इस अर्थ जाथ शब्द तथापि के अनुरोध से तो यद्यपि भयात नैतद अभ्युपगम्यते तथापि स्व वाक्यगत तथा कर्म परत्वम तो वाक्यगत जो उपासना श्रवण मनन रूप कर्म है तत्परक उपनिषदों को माना जाए तत्परक होकर के प्रमाण हो जाएंगे तटस्थ ब्रह्म परक होकर के प्रमाण उपनिषदे नहीं होगी तस्मात न ब्रमण शास्त्रोनित्व प्राप्त उच्यते तो जिस कारण से सिद्धवस्तु परक वेद को अप्रमाण माना जाता क्रिया या क्रियांग पर वेदवाक्य ही प्रमाण है उस कारण से ब्रह्मण शास्त्र यौनित्व न पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत के रूप में जो आप वेदांतियों ने कहा कि ब्रह्म वेद प्रमाणक है ये अनुचित है यानी वेद न वेद प्रमाणकत्व तो तो नहीं है पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप हुआ प्राप्त यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उच्चते सिद्धांत बताया जाता तत्व समन्वयात इत्यादि से तत्व समन्वयात के इस सूत्र का अर्थ देखने से पहले हम लोग प्रथम वर्णक के अनुसार जो इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले दो श्लोक हैं अधिकरण सार के इन दोनों को देख लें वेदांता कर्तदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठान उपयोगित्वात प्रतिपाद का, भिन्न लिंग भिन्न प्रकरणात प्रकरणात लिंग लिंग धका सति प्रयोजन नर्थ हानेनुष्ठान कि तो इस अधिकरण के विषय के रूप में प्रथम श्लोक के प्रथम पद के द्वारा उपनिषदों को बताया गया वेदांता यानी उपनिषद ये विषय है और इनको विषय बना करके संशय बताया गया कि कर्त देवादि परा उत ब्रह्म परा तो वेदांत यानी उपनिषद हैं कर्म के द्वारा अपेक्षित कर्ता देवता आदि कर्मांग के प्रतिपादक हैं अथवा ब्रह्म पर ब्रह्म परक है ये संशय हुआ तब पूर्वपक्ष है प्रथम वर्णक का पूर्वपक्ष मीमांसकों के अनुसार होगा कर्मां कर्तदेवादि परक उप निषेद तो है तो मीमांसकों की प्रतिज्ञा है कर्दि प्रतिपादका प्रथम श्लोक का जो चतुर्थ पाद कर्दि प्रतिपादका इसके साथ प्रथम पादस्थ प्रथम पद आएगा वेदांता वेदांता कर्तादि प्रतिपादका वेदांत कर्दि के प्रतिपादक है ये हो गई प्रतिज्ञा और हेतु है उपयोगित्वात ये जो वेदांत यदि कर्ादि परक होता है तो अनुष्ठान उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक बन करके प्रमाण बन जाता है यानी विधि उसमें आ जाता है विधि शेषत्व आने के कारण प्रामाण्य सिद्ध होता है कर्म विधायक वाक्य के द्वारा विहित तो कर्म के अपेक्षित तो कारकों का ज्ञापक होने से विधि के साथ एक वाक्यत्व होने से बन जाते हैं प्रमाण वेद अर्थवाद तथा मंत्रों के तरह ये वेदांत तो भी प्रमाण हो जाएगा उस दृष्टि से कहा अनुष्ठान उपयोगित्वात यानी वेदांता अनुष्ठान उपयोगित्वात कर्मांग प्रतिपादक मानने पर अनुष्ठान उपयोगी अर्थ के ज्ञापक होने से प्रमाण हो जाएंगे सार्थक हो जाएंगे इस प्रकार का पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है वेदांता ब्रह्मबोध ये वेदांत की प्रतिज्ञा रहेगी सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी कि वेदांत यानी उपनिषद ब्रह्मबोधक है यानी ब्रह्म परक है कार्य अन्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म के ज्ञापक है ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि किसी भी ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय कौन होगा इसका निर्णय करने वाले उपक्रम उपसंहार आदि छह प्रमाण हैं तात्पर्य के निर्णायक तो उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण कार्य अनन्वित सिद्ध वस्तु ब्रह्म में उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों के आधार पर निश्चित होता है इसलिए यहां पर कहा दो हेतुताए हैं एक तो लिंग सटकात और एक भिन्न प्रकरणात् तो कर्म कांडत जो कर्म रूप प्रतिपाद्य अर्थ है उसके साथ भिन्न प्रकरण जो ज्ञान कांड है उपनिषद है उनके द्वारा प्रतिपादित तो अर्थ का अन्वय नहीं होगा प्रकर, भिन्न प्रकरण में आए हुए कर्म विधायक वाक्य का शेष ये कर्ता या संप्रदान कारक के प्रतिपादक बन करके वेद नहीं होंगे कर्म विधि के शेष वेदांत नहीं होंगे उपनिषद नहीं होंगे ये भिन्न प्रकरणात शब्द से कहा गया और कहा कि ये स्वतंत्र प्रकरण उपनिषद हैं और उनका तात्पर्य क्रिया अनंग सिद्ध वस्तु ब्रह्म में निश्चित होता है इसलिए लिंग षटका लिंग यानी ज्ञापक प्रमाण जो छह उपक्रम उपसंहार अर्थवाद उपक्रम उपक्रमोपसंहारा अभ्यास अपूर्वता हल अर्थवाद और उपपत्ति ये छह प्रमाण होते हैं उन छह प्रमाणों से कर्म अनवित सिद्ध वस्तु ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारित हो रहा है इसलिए उपनिषद कार्य ब्रह्म ब्रह्मबोधक ही होंगे तो भाष्य में भाषकर भगवान विस्तार से बताएंगे छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय का अध्याय में ये छ के छह प्रमाण है सदैव सो में इदम अग्रासित एक मेवा ये उपक्रम वाक्य है इसमें शब्दी तो ब्रह्म का वर्णन है उपक्रम में एक मेवा द्वितीयम इन विशेषणों से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो ब्रह्म को बताया गया है और उपसंहार है अयद आत्म इदम सर्व तत्सत स तो। इसमें भी जो उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो स्वगतभेदित शब्दित ब्रह्म है वर्णित उसी का वर्णन अयतद आत्म इदम इत्यादि से किया है इसलिए उपसंहार में भी अद्वितीय ब्रह्म का वर्णन है उपक्रम में भी अद्वितीय ब्रह्म का वर्णन है अतः उपक्रम उपसंहार में एक विषयत्व रूप एक प्रमाण है उपक्रम उपसार एक विषयक है और अभ्यास के तौर पर वहां पर तत्वमसी तत्वमसी ऐसा नौ बार उपदेश है इसे अभ्यास कहा जाता है और अपूर्वता है ये जो तत्वमशी वाक्य के द्वारा बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व रूप अर्थ है इसका ज्ञान यह सिद्ध वस्तु होने पर भी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों में से किसी प्रमाण से नहीं होता जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण नहीं करा सकते वेद को छोड़ करके उपनिषदों को छोड़ करके इसलिए अपूर्वता है अपूर्वता कहला, कहलाती है प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञापकत्व प्रमाणांतर से अज्ञात है ब्रह्म और उसका ज्ञान केवल उपनिषदों से होता है तंत्र उपनिषद पुरुषम पृछामी इत्यादि के अनुसार अपूर्वता है और फल भी है ब्रह्मज्ञान का तस्तावेव चीरम यावन विमोक्ष अथ से बताया गया और अर्थवाद एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा तथा ये जो ज्ञान का महात्म्य बताने वाले वो और भी वाक्य हैं वो अर्थवाद है और ये है आपका उपपत्ति यानी युक्ति वाचारंभन विकारो नामध्येयम मृतिका इत्तेव सत्यम इत्यादि दृष्टांत है ये है उपपत्ति तो इस प्रकार ये है लिंगषटक यानी उपक्रम आदि तात्पर्य निर्धारक छे प्रमाण ये बता रहे हैं कि वेदों का ज्ञान कांड कर्म अन्वित ब्रह्म परक ही है ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है तो ये कहा कि सिद्ध वस्तु के ज्ञान मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वेद में सिद्ध वस्तु ब्रह्म परत्व मानेंगे तो निष्फल होगा क्योंकि कहीं पर भी विधि संस्पर्श के बिना अर्थवत्ता नहीं देखी गई ऐसा जो मीमांसकों का कहना था उसके विषय में कहते हैं आपका प्रयोजन है क्या सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति यही प्रयोजन है ना और यह प्रयोजन यदि बिना अनुष्ठान के भी ज्ञान मात्र से सिद्ध हो जाए तो अनुष्ठान का क्या उपयोग है पर? तो उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभवात्मक ज्ञान मात्र से ही निरतिशय आनंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होता है प्राप्त होता है केवल ज्ञान मात्र से ही उपनिषद अर्थ का ज्ञान होने मात्र से ही यदि प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है कर्मकांड का जो अर्थ है कर्म उसके ज्ञान मात्र से कर्म का फलभूत स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती इसलिए अनुष्ठान करना पड़ता है यदि कर्म ज्ञान मात्र से स्वर्ग आदि प्राप्त होते तो वहां भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी लेकिन बिना कर्मानुष्ठान के कर्म ज्ञान मात्र से कर्म का फल प्राप्त नहीं होता लेकिन ज्ञान कांड में तो ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व के अनुभवात्मक ज्ञान मात्र से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तथा निरति से सुख की प्राप्ति रूप प्रयोजन सिद्ध है प्राप्त हो जाता है तो ये कहा कि सती प्रयोजने अनर्थ अनर्थहाने तो अनर्थ अनर्थहानि रूप प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान मात्र से संभव होने पर सिद्ध होने पर अत्र अनुष्ठान अनुष्ठानत किम तो ज्ञान कांड में अनुष्ठान का कोई उपयोग नहीं है आ, किम शब्दाक्षेप अर्थ हमें का मतलब अनुष्ठान की जरूरत नहीं है तो इस प्रकार ये अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा संपन्न होती है अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के सिद्धांत को विस्तार से बताएंगे तो इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला सूत्र तथा उसका व्याख्यान रूप भाष्य इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे